श्री श्री श्रीरामकृष्णकमृत तृतीय पर छेद काशीपुर भक्तसि ईश्वरा श्रीयुक्त नरेन्द्र से व्याकता प्रभु श्रीरामकृष्ण काशीपुरोद्या उपस्थित तत्व श्री उपेष्ट अस्त दक्षिणेशर कालीरतुक्तरामचट्टोपाध्याय तर कुशलवाता सामहर्म सहता श्री प्रभु मणिना सह तत्ल विषय आलपति विणेश्वरे किंशो दिवस कृष्णचतुर्दशी सोमवास जान्वरी मस से चतु दिवस षडशीतराष्टाद्रीष्टवर्षे अपराह वेला चा चतरवादन सं नरेन्द्र आगम्य उपविष्ट श्री प्रभु तम अंतरा अंतरा निरीक्षत तथा तं प्रति प्रेक्षाणसती स उच्छलत स्नेह इव आ मणि संक ब्रवीति क्रंदतीवान्ी प्रभु किंचितित्म अभूत पुनः मणि संकेदन गृहत सगता सर्वे तुषि ठीक इदानम नरेन्द्र आलपति नरेन्द्र त्र अमीप सकल श्रीरामकृष्ण कव नरेन्द्र दक्षिणेश्वरे बिल्वत राष्टादी संगणन द्वारा महाग्निधूने इत्यम दीपय्या श्रीरामकृष्ण ने विस्फोरक निर्माण कामति न दु पंचवटी उत्तमम स्थान अनेके सन्यासिनो ध्यान जपम जपव कि अत्यम सैत्यम तथा तमसरा सर्वे तुष्टि तिष्ठन्ति श्री प्रभु पुनः आलपति श्रीरामकृष्ण नरेन्द्र प्रति सहां अ पठिष्य नरेन्द्र श्री, श्री प्रभु तथा मणि प्रति प्रेख्यकधम प्राप्त चेत रक्षिता सैम येन अध्ययनाक यस्मरेय श्रीयुक्त वृद्धगोपाल उपेष्ट अस्त स वहम अभी तेना सह यामी श्रीयुक्त कालिपदघोष पदीक्री पद प्रभुकते द्रक्षाफल आनीतवा द्रक्षा मंजूषा श्री प्रभो पार्श्व आसी श्री प्रभु भक्भ्यो द्रक्षाफल वितरण कौती प्रथमत एव नरेन्द्रा दिन तरिप्रसा विक्षेपत्त निक्षिप्तवा भक्ता ये यथा व... यथा यसर आचिथ्य चतुर्थ चतुपरछेद ईश्वरकृतुक्त नरेन्द्र से व्याकुलता तथा तीव्र वैराग्यम संध्या संप्रप्ता नरेन्द्रो नीचे उपवेश ताम्रकूट सवन करभृते मणिना सह आत्मण कीदृग्व्याकुला आलपति नरेन्द्र मणिप्रति विगते शनिवास अन कौम स्म सहसा हृदयाभ्यंतरे विलक्षण सामने मणिकुंडलिनी जागरण नरेन्द्र तथा सै सकूते ये हाजरम हृदय हस्त परीक्षि ह्यो रविवासर उपरी गृतवा तस्म सर्व नितवां अहम अवदम सर्व सपन् मह्यं किंचितिद्दा सपन्न मम कि न स मि त्र भाभ्यं किम अवदत् नरेन्द्र स अवदृह परिपाटी विधाय भो सर्व सम्यति कितालीलो द्वो ग्रहण अहम अवदम मम इच्छा निरविन्नत चुत दिना समाधिस्थ स्थाया क्वचि क्वचि एककैक एक बारे भोक्त उत्थसमी सह अवदत त्वं अतिहीन तदवस्थात, उन्नता अवदतिनबुद्दि तदवस्था उन्नतावस्था अस्त तो गीये ये कम्यस्मप्यस्तिशी म अत भावती यती आगम्य पश्यति एव जीव जगत इत्यत सर्वं इस्वर कोटे एता पश्य सीवजगतर संशरकोटे एतादवस्था भविमर् ब्रूते जीवकोटिध्यवस्था यद्यप लूय अवतर्म शनोति नरेन्द्र अवदत्याटीं विधा समाधि आगम्यता सवस्था अभी उन्नतावस्था भवती अद प्रातः गृह आग्छं सर्वे भर्थना कर्म प्रवृत्ता अभी चवद किं सहोहोकार भ्रमसी व्यवहारशास्त्रपरीक्षा बी एल परीक्षा एक दीयसी अयना सहोहोकार भ्रमसी मणि माता किमपी उक्तवती नरेन्द्र नसा साष उद्भीवा हरिण मसम आसीत भक्षितवान परम बुभुक्षा नसीत मणि तत माता महिया गेहे तद्यन प्रकोष्ठे गतह। गठि प्रवित्तस्य पाठ विषयाद भीकर आतंक सध्ययन किंचि भीक विषयव आंदोलितं इव अभूत एकताद कंदनं मया, क्रंद मया न जातु अकारी तदन पुस्तका विहाय धा मगेण धा पादुकाक पति पलाल स्तूपार्शत ग्छा स्म अंगल धा काशीपुर मगे नरेन्द्र किंचित तुषि वर्त पुनरालपति नरेन्द्र विवेकचूणा मणि श्रुवा मन अमंडन जाता शंकरचार्य वजती यद बहुत तपसा बहुभाग्या मनुष्य मुक्षुम महापुरश संशय तदाचित मम तो बहुत तपसा मनुष्य जन्म जात अनेकत तपसा मुा जाता तथा अनेकत तपसा एक महापुरशसंग लाभो जाता मणि अहो नरेन्द्र संसारो न भूजो रोचते संसारे ये सी ते अ रोच विहाय नरेन्द्र तथा पुनः तुष्टि वर्तन नरेन्द्र मध्ये तीव्र वैराग्यम इदानमण उज नरेन्द्र पुनः आलपति नरेन्द्र मणि प्रतिता शांति लाभो जाता मं प्राण अस्थिरावती है भवंत धनिया मणि किम की न उत्तर कृतवा तूषणि आस चिंत प्रभु अवोचत ईश्वराय व्याकुन भाव्यशनती सन्ध्या मणि उपरीस्थ प्रकोष्ठ गश्यत श्री प्रभु निद्रिता रात्रि प्रा नववादन मिता श्री प्रभुसमीपे निरंजन शशि श्री।, श्री प्रभु जागृता अभूत मध्ये मध्ये नरेन्द्रभिषेक आलापम एव कौ श्रीरामकृष्ण नरेन्द्र अवस्था कीदृक विस्मयरी पश्यस नरेन्द्र पूर्वसा नीक स्म अच्छा प्राण कद्दीजत दृष्टि तदस् कशन अपृछत ईश्वर कथ्यते गुर अवदत एहि मै सह ताशाया कथम ईश्वर लभ्युक्त एक नीता तम जल निम्जन धृतवा कियका परं तमोचयन शिष्य पप्रक्ष तव प्राण कीदृशा संवृत्ता स अवदत प्राण निर्यजाशव संवृत्ता ईश्वरा उजें ज्ञात ये नूयो विलब आरुणुदे प्राचीरक्तिमा जायती चेदम्यती भास्वान्न उदेश्य श्री प्रभो अदय अस्वस्थता वर्जिता शरीर एतावत कष्ट तथा नरेन्द्र विषय एक सकलालाप सके आलपति नरेन्द्र एतद्रात्रौव दक्षिण गहना तिश्रा अमावस्या संप्राता नरेन्द्रेक भक्ता बड़ी रात्रो उद्या अस्पने पश्यति संयासीमंडलमध्ये उपबिष्ट अस्